दोस्तों जय हिंद हम ये बात हुई और अब लो दादाजी आ गए हैं कुछ पहेलियों के साथ दोस्तों ध्यान से सुनना बच्चा राम राम दादाजी राम राम राम राम दादाजी कोई कहानी सुनाइए ना ओए होए होए होए सुनाता हूं सुनाता हूं पर एक बात है बच्चों तुम बड़े ध्यान से सुनना क्यों सुनोगे ना ध्यान से हां दादाजी सुनेंगे हां दादाजी की बात ध्यान से सुनना देखो अच्छी तरह समझ लो पहले मैं कुछ कहूंगा और फिर कुछ पूछूंगा तुम सब ध्यान से सुनना और सुनकर जवाब देना बच्चों सबने इस बात को सुन लिया ना कि पहले मैं कुछ पूछूंगा फिर तुम सुनकर जवाब दोगे तो बस अब तैयार हो जाओ सुनने के लिए मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मेरी लाल रंग की चोंच है मेरे हरे हरे से पंख हैं मेरी रंग की चोंच है और मेरी बोली अच्छा बच्चों सुना ना तुमने ये गीत मैं एक बार फिर से बोलता हूं ध्यान से सुनना और सुनकर बताना कि ये कौन कह रहा है मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मेरी लाल रंग की चोंच है मेरे हरे हरे से पंख हैं मेरी लाल रंग की चोंच है और मेरी बोली मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं दादाजी मैं बताऊं बताओ अरे वा वा शाबाश बिलकुल ठीक तोते की ही तो लाल लाल चौच होती है और हरे हरे पंग और तोता ही तो ऐसे बोलता है तैं तैं तैं तैं क्यों नहीं लो भाई अब और सुनो मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं लाल रंग की कलगी मेरी जैसे राजा का ताज कुकड़ू कू है बोली मेरी बताओ इसका राज दादा जी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 हम्म बताओ बताओ भाई जोर से बोलो हां हां बिल्कुल ठीक मुर्गा अरे भाई तुम सब तो बहुत होशियार हो तुम्हें तो सारे जवाब आते हैं अच्छा तो अब पूछता हूं एक मुश्किल सी बात मुझे पालू मैं तुम नहीं बता पाओगे तो ध्यान से सुनो बच्चों मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं समय बताऊं टिक टिक टिक टिक झटपट झटपट काम कराऊं मैं कौन हूं मैं कौन हूं अरे बताओ बताओ नहीं बता पाओगे अच्छा फिर से सुन लो मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं टिक टिक टिक टिक समय बताऊं झटपट झटपट काम कराऊं मैं कौन हूं सोचो बच्चों सोचो टिक टिक टिक टिक क्या चलती है देखें कुछ बच्चे बता रहे हैं शाबाश शाबाश हैं क्या घड़ी ठीक है भाई जवाब बिल्कुल ठीक है तुम्हे तो ये भी आता है बिल्कुल ठीक हम अबकी बार देखता हूं तुम कैसे सही-सही बताते हो तो सुनो बच्चों Mè kòn hoon? Mè kòn hoon? Mè kòn hoon? Mè kòn hoon? Miau miau miau mäu mai. I'll eat smokers. I'll come out by me. I'll eat my blood. Mè kòn मैं कौन हूं बोलो बच्चों बताओ बताओ मैं कौन हूं हां हां बोलो बोलो क्या भाई जोर से बोलो हैं इतने सारे बच्चे एक साथ बोल गए बिल्ली <laughs> अरे भाई ये तो बड़ा आसान सवाल था तुमने बता ही देना था चलो अब के बताओ तो जानो जरा गौर से सुनना मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं रंग बिरंगे पंख हैं मेरे नीली गर्दन कलगी मेरे बादल देखकर खुश हो जाता पंख फैलाकर नाच दिखाता मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं बोलो बोलो दादाजी धीरे-धीरे बोलिए कुछ समझ नहीं आ रहा धीरे-धीरे बोलिए अरे मुश्किल जो है इसलिए समझ नहीं आ रहा तो लो धीरे-धीरे सुनो मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं रंग बिरंगे पंख हैं मेरे ...neelie gardan, kalighi meire, ba'dal dèkke khush ho ja'ta... ...pangk fela kar naach dikha'ta... ...mè kòon ho, mè kòon ho, mè kòon ho, mè kòon ho... ...mòr ho, mè mòr ho, hoi hoi hoi hoi... ...sundar rang bhi rangamon, ओए होए रंग बिरंगा मोर दादा जी अब आगे बोल रंग बिरंगा मोर दादा जी अब आगे बोल ओए होए होए होए अरे बच्चों तुम्हें तो सब बातों के जवाब आते हैं अरे ओ पोपडलाल ओ पोपडलाल अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ke ye bacche itne hoshiyar hain oi hoi hoi hoi, hoi, hoi, hoi. अरे बच्चों इन पहेलियों के चक्कर में मैं यह तो भूल ही गया कि मुझे जाना है दादा जी और पेली नहीं पूछोगे पूछा पूछा अरे भाई मुझे जाना है कहां जाना है ओए होए भाई जाना है कहां जाना है जाना है कहां जाना, कहा जाना है अरे, आ, अरे मुझे कहीं जाना है कहां जाना है अरे भाई मुझे कहीं जाना है अरे पोपटलाल ओ भैया पोपटलाल <laughs> दादाजी मैं तो आप ही के पास बैठा हूं अरे भैया यहां बैठे क्या तमाशा देख रहे हो अरे मेरी जान बचाओ क्या हुआ दादाजी अरे भैया पोपटलाल ये पूछो कि क्या कुछ नहीं हुआ अरे ये बच्चे तो बड़े होशियार हैं सवाल बाद में करता हूं पहले जवाब दे देते हैं <laughs> तो दादाजी आप और सवाल पूछिए अभी तो मुझे बाहर जाना है देर हो जाएगी अच्छा बच्चों राम राम राम राम दादाजी भैया पोपटलाल राम राम राम राम दादाजी राम राम राम दादा राम दादाजी हाय राम, राम दादा और दोस्तों जोर से कहो जय हिंद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकीय संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम जानवरों का किला आलेख जयपाल सिंह तरंका है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं एलजी सुमित्रा नमस्ते बच्चों बहुत दिन की बात है एक किले में राजा रानी रहते थे किले में कई पशुपक्षी भी रहते थे, मोर, कोयल, शेर, हाती, कुट्टा, बिल्ली, उट भी, गधा भी. राजा को गधे की बोली अच्छी नहीं लगती थी. क्या तुमने गधे की आवाज सुनी है? अच्छा सुनू. हुआ हुआ हुआ हुआ हुआ हुआ हुआ ह� चलो बच्चों तुम भी गधे की आवाज निकालो हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अरे भाई बस हो गया राजा को गधे की बोली अच्छी नहीं लगती थी अब आगे कहानी सुनो रानी को ऊंट की सूरत बुरी लगती थी क्या बुरी लगती थी ऊंट की सूरत दोनों ने यह तै किया, उट और गधे को किले से निकाल दिया जाए, होक्म हो गया, सब उट और गधों को किले से बाहर निकालने की तैयारी हो गई जाने से पहले उट राजा के पास गई, बाबा उट बोला लकड़ी लाया किला बनाया आपकी सेवा में दम भरते किसी काम को मना न करते रहने दो भई रहने दो हमें किले में रहने दो काम आपके आते हैं हम नहीं किले का खाते हैं हम पेड़-पड़ पत्ती चर लेते राजा यूं ही पेट भर लेते राजा डांट कर बोला नहीं तुम किले में नहीं रहोगे निकल जाओ बच्चों राजा ने मना कर दिया सब ऊंट किले के बाहर चले गए अब गधों ने क्या किया वो भी राजा के पास पहुंचे दादा कथा बोला मैं पहाड़ से पत्थर लाया पत्थर लाया चूना लाया चूना लाया पत्थर लाया आप कबड़िया किला बनाया हर एक खास बस हम चल लेते राजा यूं ही पेट भर लेते काम आपके आते हैं हम नहीं किले का खाते हैं हम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 किले से बाहर निकल जाओ राजा की यह बात सुनकर गधे भी चले गए बच्चों जानती हो फिर क्या हुआ किले के बाहर आकर सारे ऊंट और गधे रोने लगे कैसे जैसे तुम रोते हो नुँ। नुँ। तुम भी तु रो हरे तुम तु रोती वे भी हस रहे हो उट और गथू का रोना सुनकर राशकुमार के ले के बाहर आया उसने उट और गथू से पुझा तुम क्यों रो रही हो उन्होंने कहा राजा ने हमें किले से निकाल दिया राजकुमार ने पूछा पर क्यों राजा को गधे की आवाज बुरी लगती है रानी को ऊंट की सूरत पसंद नहीं बस इसी लिए निकाल दिया वो इतना कह कर फिर रोने लगे राजकुमार ने वादा किया मैं तुम्हें किले से बाहर नहीं जाने दूंगा मैं अभी जाकर पिता राजा से कहता हूं राजकुमार राजा के पास गया और बोला हे पिता महाराज हे पिता महाराज ऊंट और गधों को किले में ही रहने दो किले से बाहर मत निकालो किले में ही रहने दो राजा और रानी ने राजकुमार को समझाया ऊंट की सूरत अच्छी नहीं कथे की आवाज अच्छी नहीं किले में वही रह सकते हैं जो अच्छे हैं राजकुमार भी राजा रानी की बातों में आ गया बहुत देर हो गई राजकुमार नहीं आया जब ऊंट बाबा राजकुमार के पास गए तो राजकुमार बोला मैं तुम्हें किले में नहीं रख सकता राजा रानी ठीक कहते हैं जाओ किले से बाहर निकल जाओ वे बेचारे बाहर आ गए राजकुमार ने भी उनकी नहीं सुनी वो अपनी बात से मुकर गया उंट बाबा ने आकर सब को बताया राजकुमार भी अपने वादे से मुकर गया दोस्तो राजकुमार ने हमें के लिए में रखने से इंकार कर दिया है तब दादा गधा बोला चलो मेरे साथ जंगल में चलो हम अपना किला बनाएंगे आराम से दिन बिताएंगे अब सब चल पड़े जंगल की ओर जंगल में उंटों और गधों ने धड़ा धड़ काम किया। छक छक छक छक छक छक छक छक ठक पथर आया। गध्लिक्ले ड़ना पथल गधर जा डाया, जेत थी गड़ना का लाया, सबने मिलकर जोड लगाया। जोड लगाके हईसा। शोर मचाके हईसा। बनी दिवारें हैस, किला दिवारें हैस ठक थक ठका ठक, थक, ठक थक ठक, थक, ठक, थक ठक, थक, ठक, थक ठक थक। कट कटा कट, कट कटा कट लकडी याई लकडी लाए हैस, छट बनाई हैस, सबने मिलकर जोर लगाया जोर लगा के हईसा शोर मचा के हईसा छत बन गई हईसा किला बन गया हईसा किला बन गया हईसा किला बन गया हईसा बंचू ऊंट और गथू ने तो अपने लिए एक नया किला बना लिया पर राजा के किले का क्या हुआ वो भी तो सुनो एक दिन कालियाथी आई और राजा के किले में लग गई आग किला जलकर राख हो गया मच गई भागम भाग राजा रानी और राजकुमार ने दूसरा किला बनाने की सोची पर बच्चों किला कैसे बनता कौन पत्थर लाता कौन चूना लाता ऊंट और गधों को तो राजा ने पहले ही निकाल दिया था राजकुमार ने राजा से कहा आप लोगों ने बुरा किया ऊंट गधों को निकाल दिया मैंने आपसे मना किया कभी इधर गया कभी उधर गया मैं भी वादे से मुकर गया तभी डाल पर तोता बोला सुखा बोला मिठू बोला मैं जंगल से आया हूं नया संदेशा लाया हूं ऊंट बाबा मुझे मिला उन्होंने बनाया नया किला बाग बगीचा मीठे फल मुझे खिलाए खुश होकर तुम चाहो तो चलो वहां ऊंट बाबा का किला जहां दादा गधे का राज जहा राजा बोली हम किस मुंह से जाएं वे यहां रहना चाहते थे तब हमने रहने नहीं दिया मना कर दिया रानी बोली मैंने गलती की वे रहते तो अच्छा होता मैंने बेकार उनको रखने से इंकार कर दिया राजकुमार बोला मैंने तो उनसे वादा किया था मैं तुम्हें किले से बाहर नहीं जाने दूंगा पिताजी महाराज आप नहीं माने मैं वादे से मुकर गया तोता बोला ये लो पान सुपारी ऊंट बाबा ने आपको निऊता भिजवाया है आपको अपने किले में बुलवाया है निऊते के कागज पर लिखा है राजा को रानी को राम राम त्रम प्यारे राजकुमार तुमको सलाम एक बात मानना मानो कि ना छोड़ो हर बात पर करना मना वादा करो तू निभाओ जरूर वादी से मुकर मत जाओ हुजूर ऊंट और गधे से भी पड़ता है काम राजा को रानी को राम राम राम दावत है आना इंकार नहीं करना इस किले को अपना ही घर समझना हम गाएंगे गाना बजाएंगे बाजा हमको भी चाहिए एक रानी एक राजा हमने लिखा यह किला आपके नाम राजा को रानी को राम राम राम बच्चो राजा, रानी और राजकुमार चल दिये नए किले में जहां उन्ट और गथे उनकी स्वागत के लिए तैयार बैठे थे और उनका हूने लगा स्वागत हाँ हाँ हाँ प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम